अमृतवाणी मृत्यु तथा पुनर्जन्म तिरालीसवा संसाराशक्त बुद्ध जीव मृत्यु के समय भी संसार की ही बातें करता है बाहर माला जपने गंगा नहाने और तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा भीतर संसार के प्रति आसक्ति हो तो मृत्यु के समय वह अवश्य प्रकट होती है इसी कारण बुद्ध जीव उस समय कितनी ही आलतू फालतू बातें बगता रहता है तोता वैसे तो राधा कृष्ण रट रटता है पर जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी स्वाभाविक बोली में टें टें कर चिल्लाने लगता है चवालीसवा ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है इसीलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले इसके लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए वह उपाय है अभ्यास योग यदि जीवन भर ईश्वर चिंतन का अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी मन में ईश्वर का ही विचार आएगा पैतालीसवा ठीक मृत्यु के समय मनुष्य को जो कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है इसीलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसमें सब समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है फिर तो मृत्यु के समय भी वह नहीं छूटता छियालीसवा अगर कच्ची मिट्टी की हाड़ी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी से फिर नई हाड़ी बना सकता है किंतु पकी हुई हाँड़ी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है किंतु ज्ञानाग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता सैतालीसवा सिद्ध भुना हुआ धान बोने से अंकुर नहीं निकलता असिद्ध बिना भुने धान से ही अंकुर आते हैं इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता परंतु यदि वह असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है